पहला प्रश्न लीजिए आज का पहला प्रश्न है संदीप देशमुख जी का संदीप देशमुख जी पूछते हैं संबंध और संपर्क में क्या भेद है कृपया मार्गदर्शन करें बहुत अच्छा तो पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि हर संपर्क में संबंध की ओर दिशा बनी रहे इसी का नाम मानवीता है तो संपर्क संपर्क जो है संबंध की और जाता है अब दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर का इतने मतलब निकलता है कि जब तक दो मानव के बीच में लक्ष्य की एक रूपता नहीं होती है तब तक वो संपर्क है लक्ष्य का ध्रुवीकरण हो जाए तो संबंध हो गया संबंध जो है वो लक्ष्य विहीन होता ही नहीं है तो दो लोग रह रहे हैं लेकिन उनके बीच में यदि कोई मानवीय लक्ष्य की पहचान नहीं हुई है तो उसका ध्रुवीकरण नहीं हुआ वो निश्चित नहीं हुआ है तो वो संपर्क ही है चाहे वो बिल्कुल ही क्लोजेस्ट में, में रहते हों लेकिन वहाँ पर कोई उस प्रकार से कार्यक्रम जिंदगी के नहीं निकलने वाले हैं क्योंकि वो भी लक्ष्य ही पहचान में नहीं आए एक का लक्ष्य ए है दूसरा का लक्ष्य बी है तो ये दोनों के बीच में कोई ध्रुवी ध्रुवीकृत बिंदु ही तय नहीं हुआ जहाँ से कि दोनों साथ चल पाएंगे तो इसको हम कह रहे हैं कि संबंध तो हर संपर्क जो प्राकृतिक विधि से हमको मिलता ही है चाहे वो व्यवस्था विधि से हो चाहे वो शिक्षा विधि से हो चाहे किसी भी विधि से हो वो संबंध में परिवर्तित हो जाए ये खुशहाली की बात है और अन्यथा नहीं तो संबंध के अनुमान करके चलते हैं और धीरे धीरे संपर्क में चले जाते हैं वो वो एक दुख का रास्ता है अब इसमें जो मुख्य बात बनती है वो लक्ष्य क्या हो क्या संवेदना हो लक्ष्य बांधकर हम संबंध में जी सकते हैं तो ऐसा सब हम लोग करके देखे वो से होता नहीं है क्या सुविधा संग्रह को लक्ष्य मानकर हम संबंध पूरे जी सकते हैं वैसा भी होता नहीं है क्या ऐसी कोई रहस्यमय ज्ञान विधि से कोई चीज़ों को लेकर रहस्यमय ज्ञान को लक्ष्य मानकर हम क्या जी सकते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है तब तो बहुत ही एकदम ट्रू सेंस में जो एक मानवीय व्यवस्था और व्यवस्था के अर्थ में संबंध जागृति के अर्थ में संबंध प्रमाणित होने के क्रम में संबंध को समझने के बाद है जब एक समझता है दूसरा भी समझ सकता है इस प्रकार से जो हजारों साल से हम संबंध की अपेक्षा में रह रहे हैं वो लक्ष्य की स्पष्टता हो जाने से हम उसको आ, अब वापस होना उसे संबंध में जी सकते हैं छोटी सी बात इसी इसके आगे संदीप भाटिया जी का जुड़ा हुआ प्रश्न है संबंध या संपर्क में संवादहीनता पर कैसे काम हो वही संवाद का आशय क्या है तो कोई भी मानव बातचीत करता है है ना इधर देखता है उधर देखता है कुछ सुनता है कुछ हिलता डुलता है जो भी कुछ करता है वो किसी आशय से क्या आशय है हर मानव में सुखी होने का आशय है। हर मानव का समस्त क्रियाकलाप सुखी होने के आशय से काम होता है अब उसके आपके साथ संवादहीनता या आपका उसके साथ संवादहीनता का मतलब इतने हुआ कि दोनों के बीच में जो सुखी होने की संभावनाएं हैं साथ होकर सुखी होने की संभावना है उस पर प्रश्न खड़ा हो गया है उस पर डाउट हो गया है और यदि ऐसा किसी ने निष्कर्ष कर लिया तब तो वो उस उस संबंध में तो वो बात बनती नहीं है पुनः इसमें संवाद शुरू उसी विधि से हो सकता है जहाँ पर पुनः निराशा से आशा और आशा से संभावना की और यदि हम वातावरण को बना पाते हैं तो निश्चित रूप से वापस संबंध में संवाद शुरू होता है अब संवाद का मतलब क्या है तो संवाद का मतलब इतना ही है कि एक निश्चित लक्ष्य निश्चित कार्यक्रम के लिए दिशा के लिए सारे वार्तालाप को नियोजित करना ही संवाद बनता है नहीं तो गपशप हो जाता है जहां तक संबंध की बात हम कर रहे हैं वो बाई च्वाइस है दो, उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं दो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों का च्वाइस है ये जबरदस्ती का कार्यक्रम ही नहीं है ये दो हाथ से बजने वाली ताली है एक इंटरेस्टेड नहीं है दूसरा इंटरेस्टेड रहे ऐसा कुछ होता नहीं है कि अनावश्यक अपने में दिक्कत है ऐसी कोई स्थिति है नहीं है ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ जीने का जो नाम है उसका नाम है संबंध मैं आपसे बात नहीं करना चाहू आप मेरे साथ लगे रहो भैया तो क्या होने वाला है ठीक हाँ लेकिन जहां से शुरू करते हैं वहां से जब, जब उस, आ, कोई द्वेष नहीं है तो सामान्य रूप से तो शुरू यहीं से करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो, वो उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन वो नहीं हो तो दुनिया कोई नहीं होगा ऐसा तो है नहीं तो इसमें जो व्यक्ति विशेष वाला जो अटकाव है वो फिर से पुनः हमारा जो है वो संबंध नहीं है वो एक प्रकार का प्रिय अप्रिय का मामला है एक प्रकार का वो हमारा व्यक्तिवाद की एक स्थिति बनी हुई है